नंबर बारह स्वप्न के संसार जैसा ओम अनितम जगत जनित स्वप्न जग जगत अनित्य है उसमें जिसने जन्म लिया है वह स्वप्न के संसार जैसा और आकाश के हाथी जैसा मिथ्या है जगत अनित्य है उसमें जिसने जन्म लिया वो स्वप्न के संसार जैसा है स्वप्न और जगत को साथ साथ रखना भारतीय मनीषा की खोजों में से एक है दुनिया में किसी ने भी कहने की ठीक ठीक हिम्मत नहीं की है कि जगत स्वप्नवत है जस्ट hmm, ड्रीम कहना मुश्किल भी है कोई भी बता सकता है कि गलत कह रहे हैं आप एक पत्थर उठा के आपकी खोपड़ी पे मार दे तो पता चल जाएगा कि जगत स्वप्नवत नहीं इसके लिए कोई बहुत तर्क देने की जरूरत नहीं है एक पत्थर उठा के खोपड़ी को मार देना जरूरी है कि जो आदमी कह रहा था जगत स्वप्नबत है वो लट्ठ लेके आ जाएगा कि आप ये खून बहने लगेगा खोपड़ी में दर्द शुरू हो अगर जगत स्वप्नबत है तो क्यों परेशान हो बड़े हिम्मतवर लोग थे जिन्होंने कहा जगत स्वप्नबद्ध है और कहा तो कुछ जानकर कहा दो तीन बातें ख्याल ले लेनी चाहिए पहली बात तो ये कि स्वप्नबद्ध जब हम किसी चीज को कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो नहीं है ये गलत स्वप्न भी है एज मच एज एनी स्वप्न भी है स्वप्न का भी अस्तित्व है स्वप्न एक्जिस्टेंशियल है स्वप्न नहीं है ऐसा नहीं स्वप्न भी है स्वप्न का भी स्थान है स्वप्न का भी होना है स्वप्न का नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है उसका अनस्तित्व नहीं है वो भी है और स्वप्न की एक खूबी है कि जब वो होता है तो प्रतीत होता है कि सत्य है। स्वप्न का स्वभाव है कि जब होता है तो प्रतीत होता है कि सत्य कभी आपको स्वप्न में पता चला कि जो मैं देख रहा हूं वो स्वप्न अगर किसी दिन आपको पता चल जाए तो आप ऋषि हो गए स्वप्न में पता चलता है कि जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है हाँ स्वप्न टूट जाता तब पता चलता है कि वह स्वप्न था स्वप्न के भीतर कभी पता नहीं चलता है कि वो स्वप्न है अगर पता चल जाए तो स्वप्न उसी वक्त टूट जाएगा अगर पता चल जाए तो स्वप्न उसी वक्त टूट जाएगा स्वप्न के चलने की अनिवार्य शर्त यही है कि आपको पता चले कि जो आप देख रहे हैं वो सत्य है नहीं तो स्वप्न नहीं चल सकता स्वप्न का प्राण इसमें है कि जो है वो सत्य है जब आप रात स्वप्न देखते हैं बड़े एब्सर्ड एप्स देख रहे बड़े बेहुदे, लेकिन फिर भी शक नहीं आता ने लिखा है कि मैं एक ही सपना हजार दफे कम से कम देख चुका जागता हूं तब मैं कहता हूं कैसा बेहूदा यह हो कैसे सकता है लेकिन जब मैं फिर सोता हूं फिर किसी दिन वही सपना देखता हूं तो सपने में बिल्कुल याद नहीं रहता सपने में बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है लियोटाल ने लिखा है कि मैं एक सपना देखता हूं कि बड़ा रेगिस्तान है और यही सपना बार बार दोहरता है उस रेगिस्तान में दो जूते चलते चले जा रहे हैं सिर्फ जूते पैर नहीं है आदमी नहीं है और तलस्टा कहता मैं इतनी दफ़े देख चुका हूं ये फिर भी जब देखता हूं तो वो शक भी नहीं पैदा होता नो no डाउट बिल्कुल ठीक लगता है कि जूते चल रहे हैं। सुबह जाग के बड़ी बेचैनी होती कि जूते चल कैसे सकते जब आदमी भीतर नहीं और मन में बहुत घबराहट भी होती है कि ये मामला क्या है ये स्वप्न बार बार दौड़ता क्यों और वो चलते ही चले जाते हैं और अंतहीन रेगिस्तान है और वो दो जूते हैं और कोई भी नहीं है और वो चलते ही चले जाते हैं और चालिस्तान जब बिल्कुल घबरा जाता है घबरा जाता है उनको देख देख के तो नींद टूट जाती बहुत बार देखने के बाद भी जब फिर देखता है तो फिर वो सत्य ही मालूम होता जब स्वप्न में आप होते हैं तो स्वप्न नहीं होता वो वो सत्य ही होता है और अगर आपको स्मरण आ जाएगी स्वप्न है उसी क्षण फिल्म टूट जाएगी सफेद पर्दा हो जाएगा आप बाहर आ गए जाग के सुबह पता चलता है कि वो स्वप्न था लेकिन ऋषि कहते हैं कि वो छोड़ो वो तो स्वप्न था ही जाग के सुबह जो दिखाई पड़ता है वो भी स्वप्न स्वप्नबद्ध है हम कहते हैं ये तो कम से कम मत कहो ये तो काफ़ी सच मालूम पड़ता है ये मकान ये परिवार ये मित्र ये पत्नी ये बेटे ये धन ये सब एकदम सत्य मालूम पड़ता है इसको तो स्वप्न मत कहो लेकिन ऋषि कहते हैं एक और जागरण है विवेक लभ्यम वो जो विवेक से उपलब्ध होता अनदर अवेकनिंग एक और जागरण है जब तुम उसमें जागोगे तब तुम पाओगे कि वो जो तुम जाग के देख रहे थे वो भी एक स्वप्न था स्वप्न स्वप्न है ये जानने के लिए अवस्था बदलनी चाहिए तभी तो कंपेरिजन तुलना हो सकती है रात सपना देखते हैं सत्य मालूम होता है सुबह जाग के पता चलता है असत्य था सुबह जाग के जिसे देखते हैं ऋषि कहते हैं हम एक और जागरण तुम्हें बताते हैं वह जाग कर तुम्हें पता चलेगा वो भी स्वप्नवत स्वप्नवत कहने का अर्थ है एक तुलना ये नहीं है इसका मतलब कि सिर में खो लठ मार देंगे तो नहीं फूटेगा खून नहीं बहेगा सपने में भी सिर में लट्ठ मारने से सिर टूट जाता है और खून बहता है सपने में भी सपने में भी कोई छाती पे चढ़ जाता है छुरा भौंकने लगता है तो छाती कपने लगती है रक्तचाप बढ़ जाता है हृदय धड़कने लगता है और सपने से जागने के बाद भी थोड़ी देर तक तो धड़कता रहता है पता भी चल जाता है कि सब सपना था कोई छाती पर चढ़ाने तकिया ही रखे हुए थे आपने जाग गए हैं लेकिन अभी भी हृदय की धड़कन तेज है और खून की गति तेज है रक्तचाप बढ़ा हुआ है सपने में कोई मर गया था रो रहे थे जार, -जार होकर सपना टूट गया पता चल गया कि जो मर गया वो सपने में था लेकिन आंखे अभी भी आंसू बाहर चली जा इतना गहरा घुस जाता है सपना भी लेकिन पता चलता है अवस्था परिवर्तन पर नहीं तो पता नहीं चलता तुलना चाहिए पता चलने के लिए आइंस्टीन कहा करता था मजाक में कि सारा जगत रिलेटिव मजाक में तो कहता ही था उसका अनुभव भी यही था कि जगत एक रिलेटिविटी एक तुलना है जब भी आप कुछ कहते हैं तो उसका अर्थ है तुलना सीधा कोई बात नहीं कही जा सकती आप कहते हैं फला आदमी लंबा है इसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप ये नहीं बताते किस से लंबा ये बिल्कुल बेमानी है इस वक्तव्य में कोई अर्थ नहीं आप कहते हैं फला आदमी गोरा है ये वक्तव्य बिल्कुल बेकार है जब तक आप ये नहीं बताते किस से मुला नसरुद्दीन निकल रहा है रास्ते से मित्र मिल गया है उसने पूछा कि ठीक तो हो नसरुद्दीन तो नसरुद्दीन ने पूछा टू होम विथ होम इन कंपेरिजन किसकी तुलना में? किस तुलना में पूछते हैं वो आदमी तो हैरान हुआ क्योंकि साधारण सा सवाल था सुबह कि कैसे है कहना था अच्छा हूं लेकिन नसरुद्दीन ने कहा किसकी तुलना क्योंकि गांव में मुझसे भी ज्यादा अच्छी हालत में लोग हैं मुझसे भी बुरी हालत में लोग हैं पूछ किसकी तुलना में रहे हो सारे वक्त भी इस जगत में तुलनात्मक रिलेटिव है, है सापेक्ष जब हम कहते हैं ये आदमी मर गया तब भी असल में हमें पूछना चाहिए किस हिसाब से क्योंकि मुर्दे के भी नाखून बढ़ते हैं और बाल बड़े होते हैं कब्र में रखे हुआ मुर्दा का नाखून बड़ा हो जाता है बाल बड़े हो जाते हैं। सिर घुटा के रखो तो फिर बाल बढ़ जाते हैं। अगर बाल बढ़ने को कोई जीवन का लक्षण समझता हो तो यह आदमी मरा नहीं है अगर आप सोचते हो कि इसके शरीर में प्राण हो तो मरा हुआ नहीं है तो एक एक आदमी के शरीर में कोई सात करोड़ जीवाणु जब आप मरते हैं तो जीवाणुओं की संख्या एकदम बढ़ जाती है अगर उनके प्राण का हम हिसाब रखें तो यह आदमी अब और भी ज्यादा जीवन से भरा है जितना पहले था पहले सात ही करोड़ थे मरते से सड़ना शुरू होता है जीवाणु और बढ़ जाते हैं। अगर हम उन जीवाणुओं से पूछें कि तुम जिस बस्ती में रहते थे वो मर गई तो वो कहेंगे क्या कह रहे है? बढ़ गई मर नहीं गई संख्या बढ़ रही है जीवन की उन कोष्ठों को जो आपके भीतर है उनको आपका तो उनको पता ही नहीं गुरुजीएफ एक बहुत अद्भुत बात कहा करता था वो कहता था ये हो सकता है कि जैसे हमारे शरीर में सात करोड़ कोष्ठ जीवित कोष्ठ बसे हुए हैं और उन्हें हमारा कोई पता नहीं ऐसा हो सकता है कि मनुष्य का पूरा समाज भी किसी और एक बिरतर शरीर में सिर्फ एक जीव कोष्ठ की तरह बसा हो और हमें उसका कोई पता नहीं इसकी संभावना हो सकती है। गुरुजीएफ यह भी कहता था और बहुत समझदार लोगों में एक था इन पचास सालों में वो ये भी कहता था यह भी हो सकता है कि जैसे जीव कोष्ठ हमारे भीतर बसा है तो वी आर जस्ट फुड टू तो दो सेल्स वो जो हमारे भीतर कोष्ठ है उनके लिए हम भोजन से ज्यादा नहीं हैं हम उनके लिए क्या हैं सिर्फ भोजन वो हमारा भोजन करते हैं और जीते हैं गुरुजीफ कहता था ये हो सकता है कि हम इस पृथ्वी पर जहां बसे हुए हैं और इस पृथ्वी को हम भोजन से ज्यादा तो कुछ समझते नहीं हो सकता है हम सिर्फ पृथ्वी की बड़ी काया के शरीर में जीव कोष्ठ हो और हमें इस पृथ्वी की आत्मा का कोई भी पता ना हो और हमें इस पृथ्वी के व्यक्तित्व का और चेतना का कोई भी पता ना हो गुरुजेफ यह भी कहता था कि हर चीज किसी के लिए भोजन होती है तो आदमी के साथ अपवाद क्यों हो हर चीज किसी के लिए भोजन है आदमी भी किसी का भोजन होना चाहिए तो वो तो बहुत मजेदार बात कहता था वो कहता था आदमी चांद का भोजन इधर जब आदमी मरता है तो हम समझते हैं मर गया सिर्फ चांद उसका भोजन कर लेता है वो तो मजाक में कहता था लेकिन ये बात सच है हो सकती है क्योंकि इस जगत में सभी चीज भोजन है फल लगता है वृक्ष पर आपका भोजन बन जाता है एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन कर लेता है तो आदमी किसी और बृहत्तर जीवन का भोजन तो नहीं किस हिसाब से हम कह रहे हैं इस पर सब निर्भर करेगा सारे वक्तव्य सापेक्ष हैं इस सापेक्षता से भरे हुए जगत में कोई चीज नित्य नहीं हो सकती नहीं हो सकती सब बदलता हुआ है आइंस्टीन कहता था कि अगर हम सारे के सारे लोग एक साथ लंबे हो जाएं, सारी चीजें एक साथ लंबी हो जाएं, मैं 6 फीट का हूं मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूं वो साठ फीट का है मैं बारह फीट का हो जाऊ वृक्ष एक फीट का हो जाए पहाड़ भी दुगना लंबा हो जाए आस पास जितना है वो सब एक क्षण में दुगना हो जाए किसी जादू के असर से तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कुछ भी बदलाहट हो गई क्योंकि अनुपात स्थिर रहेगा प्रपोर्शन पुराना रहेगा पता ही नहीं चलेगा पता इसलिए चल सकता है कि मैं लंबा हो जाऊं, वो वृक्ष उतनी रहे पहाड़ उतनी रहे पास में खड़ा हुआ आदमी उतनी रहे तो पता चलेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा पता ही चलता है इसलिए कि अनुपात डमाडोल हो जाता है नहीं तो पता नहीं चलता हमारे बीच जो लोग जाग जाते हैं विवेक में उनको पता चलता है बड़ी अड़चन हो जाती है उन्हें कि सारे लोग सोए हुए चल रहे हैं सपने में जी रहे हैं मगर उन्हें पता चलता है हमें पता नहीं चलता हम सब सपने में एक से जी रहे हैं इसलिए हमारे बीच जब भी कोई व्यक्ति जागता है तो हमें बड़ी बेचैनी पैदा होती हम घसीट घसीट के उसको भी सुलाने की पूरी कोशिश करते हैं कि तुम भी सो जाओ हम उसे भी समझाते हैं कि सपने बड़े मधुर बड़े मीठे बुद्ध घर छोड़कर गए तो अपने पिता का राज्य छोड़ चले गए क्योंकि पिता के राज्य में उपद्रव होगा आज नहीं कल पीछा किया जाएगा तो वो पड़ोसी के राज्य में चले गए पड़ोसी सम्राट को पता चला कि मित्र का बेटा सन्यासी हो गया उसे बड़ी पीड़ा हुई वो खोज पता लगा के आया वो बुद्ध के पास बैठा और उसने कहा कि देखो अभी तुम जवान हो अभी तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो कोई फिक्र नहीं अगर पिता से नाराज हो या कोई और अड़चन है मेरे घर चलो अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह किए देता हूं और आधा राज्य दिए देता हूं बुद्ध ने कहा मैं यही सोच के वहां से भागा कि कोई मेरा पीछा ना करे आप यहां भी मौजूद जैसा कि कहना चाहिए था उस वृद्ध को उसने कहा तू अभी ना समझ तो पता नहीं वापस लौट चले बुद्ध जहां जहां गए वहीं पीछा किया गया कोई ना कोई समझदार जरूर आ जाता कहता कि चलो सो जाओ हम इंतजाम किए देते जब भी कोई आदमी जागने की दिशा में चलेगा चारों तरफ से पंजे बढ़ जाएंगे आखस की तरह सब तरफ से हाथ उसको पकड़ने लगेंगे कि सो जाओ सब तरह के प्रलोभन इकट्ठे हो जाएंगे वो कहेंगे सो जाओ क्योंकि जब भी कोई आदमी हमारे बीच जागता है तो हमें बड़ी बेचैनी होती क्योंकि वो नई वैल्यूज नए, नए मूल्य हमारे बीच उतारना शुरू कर देता है वो कहता है तुम सपने में हो वो कहता है तुम सोए हो कहता तुम होश में नहीं हो वो कहता यह अनित है संसार ये सब खो जाने वाला है ये सब मिट जाने वाला है अब कोई आदमी जो मकान बना रहा है उससे कहो अनित है ये संसार, उसकी जान निकाले ले रहे वो मानने को राजी नहीं हो सकता कि जो इतने खंडर पड़े हैं ऐसा ही उसका मकान भी किसी दिन खंडहर की तरह पड़ा रह जाए वो मानने को राजी नहीं हो सकता मैं पिछले दो तीन वर्ष पहले मांडू में था एक साधना शिविर था पूछा तो पता चला कि मांडू की आबादी सिर्फ 600 साल पहले सात लाख थी और अब मोटर एक्सीडेंट पे जो तख्ती लगी उसमें 913 मैं बहुत हैरान हुआ सात लाख की आबादी का नगर और सात लाख की आबादी के खंडहर फैले पड़े एक एक मस्जिद है जिसमें दस दस हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ सके आज तो दस आदमी भी पढ़ने वाले नहीं इतनी बड़ी धर्मशालाएं हैं कि दस दस हजार लोग इकट्ठे ठहर सके नौ सौ तेरह आदमी उस बस्ती में चारों तरफ खंडर फैले हुए हैं लेकिन जो आदमी उस बस्ती में अपना झोपड़ा बना रहा है वो नहीं देखता कि पीछे बड़े भारी महल का खंडर पड़ा है वो इस झोपड़े को इसी रस से बना रहा है कि सदा बना रहेगा जागा हुआ आदमी आपको वे बातें याद दिलाने लगता है जो दुखद मालूम पड़ती है दुखद इसलिए मालूम पड़ती हैं कि उन बातों को समझ के आप जैसे जीते थे वैसे ही जी नहीं सकते आपको अपने को बदलना ही पड़ेगा और बदलाहट कष्ट देती मालूम पड़ती हम बदलना नहीं चाहते हम जैसे हैं वैसे रहना चाहते क्योंकि बदलने में श्रम पड़ता है और जैसे हैं वैसे बने रहने में कोई श्रम नहीं